कृष्ण श्येशम आचरा शुवाश वंदे तो पुनापुना मूर्ति भा दक्षिणामू नम ओम शांति शांति शांति पूरा हो गया था नहीं मैं उत्तर श्लोकम था। उत्तर रही थी यह कारण बताया काम ही कारण है जो गुण उत्पन्न होता है जो क्रोध से परिणत तो होता है ये वहरी है इसको समझो आगे श्लोक उत्पन्न करते कथम वैरी का काम को नित्य वैरी में तो वैरी सत्यो कैसे इसको दिष्टान्त ही प्रत्यय ही थी दिष्टान्तों के द्वारा ज्ञान कराते हैं भगवान श्री कृष्ण धोमी नियते वे यथा दोम चो न यथलृ गर्भसुनाथ यहा आदर्श मल नवरिय गर्भ पूर्व आवृत तथा तेन तेनावत यथा दृष्टान दिष्टान्त यथ बन्नी धूमे नवीयते बन्नी बन्नी होती होते धूम उत्पन्न होता है धूम उसको ढकता है आवृत्य आवृत आच्छाद्य मल नश आदर्श आदर्श दर्पण महिला से आच्छित मल लग जाता है गर्भ यथा उल्भे न उल्ब है गर्भवेष्ट न उसके द्वारा गर्भ आवृत गर्भ जराय के अंदर होता है ये तीन था था तेन दृष्टांतिका इदम तेन आवृतन यह अपना उसके द्वारा अच्छा दीतेदम शब्द से आगे कहेंगे ज्ञान आवृत होता है काम के द्वारा अवृतम ज्ञान में तेन। अपना ज्ञान कामना वासना बहुत कामनासना से ज्ञान अच्छा आच्छादी तथा ते तो तेन इदृत अनेक दृष्ट उपाधन प्रति प्रति सौक दृष्टान अनेक दृष्टाग्रहण ज्ञान सरल से सहज से धूम से प्रकाशात्मक वर्णी प्रति आवरत तो सिद्धिष्टि सहजा सहज सहज, सहज उत्पन्न होता उसको सहज वन्नी होते ही धूम होता है धूम से प्रकाशक वन्नी वन्नी तो प्रकाशात्मक है फिर इसको उसका आवरक धूम होता है इसको दिखाने के लिए कहते हैं अप्रकाशात्मक है अप्रकाशा नाष्य में धूमेन सहजेन सहज वन्नी, न आवरियत वन ही प्रकाशात्मक सहज सहज आते सहज धूम है वन्नी के साथ उत्पन्न होता है वन ही प्रकाशात्मक फिर भी अप्रकाशात्मक धूमे नवरियते अच्छा देते एक हुआ च चकार से आवृयती दर्पण ढक जाता है मिलान जरायु गर्भविष्ट जरायुनाथ आच्छादितवृतम त कामेन इदान आवृत अब इसके स्पष्ट कहते तेन इधम आवृतम कहा गया आगे श्लोक में स्पष्ट कहेंगे ईदम कौन तेन केन आवृतम ये आगे कहेंगे श्लोक बोलो सामान्य तो निर्दिष्ट विशेष तो निर्दिष्ट आकांक्षा पूर्वकम अनंतर श्लोकम अवतारे थी सामान्य रूप से तेन इधम आवृतम तेन तत्सद तो सदम सद सामान्य सबके लिए प्रयोग किसी के लिए प्रयोग हो, होता है सामान्य से निर्दिष्ट हुआ इधम आवृतम विशेष निर्दिष्ट विशेष उसका निर्देश स्पष्ट करने के लिए आकांक्षा पूर्वकम आकांक्षा करके शंका प्रश्न करके कर आगे अनंतर श्लोकों का अवतरण करते भगवान भाष्यकार किं सदवाच्यमें आवृत कामेन, कामेन इदृत काम पहा तो का गया शत्रु तो काम से ढका गया कौन ये इदन उच्य उतर दिए कामस्य ज्ञानं प्रति आवरण सिद्ध्य निव श्लोक ज्ञानिनो आवृत ज्ञान ज्ञान ज्ञानो निवरी ज्ञानो कामेण कौंतेयेन कौंते दुष्पूरेन चुपेन ज्ञान काम रूपेण एक न काम काम ज्ञानीनो नित्य एक ज्ञाने वैरेना दुष्फरे अन आवृतम ये काम का विशेषण है ज्ञानीना ज्ञाने वैरेना दुष्पुरण अनूपण ज्ञान आवृतम आवृतम ज्ञान ये तन काम है न काम जो ज्ञानी का नित्य वैरी काम है ज्ञान को ढकने वाला ज्ञानी जानता है इसलिए शत्रु और अज्ञानी मूर्ख वासना काम वस्तु प्राप्त होने पर कभी बड़ा खुश हो जाता है वो नित्य वैरी नहीं अपने मित्र समझता है बहुत अच्छा है इसलिए कहा ज्ञानी ही का नित्य वही दुष्पुर न दुखी न पूरा जितनी इच्छा कर जितने मिलते जाए और काम पूरा नहीं होता है फिर बढ़ता जाता है ये दुष्पूरण और अनल ना चाह अलम अतः पर्याप्त नास्ती अलम यमान अलम ये अलम पर्याप्त ही नहीं इसलिए वनी को अनल कहते जितने डालो जलाती रहेगी क्योंकि तो वन कहेगी नहीं पर्याप्त होगा नहीं जलेंगे डरते जाओ जलते जाएंगे ये काम भी अविद्यमान अलम अलम का तो पर्याप्त जिसके पर्याप्त ही नहीं जितने काम बढ़ते जाए बढ़ते जाए जितने मिले वसुतृष्णा और बढ़ती जाती इसका विशेषण इतना ज्ञान नित्य वेरिणा दुष्पुर अनलिन च काम रूपेण ज्ञान आच्छादित है ठीक काम से ज्ञानं प्रति आवरण सिद्धि अर्थम ज्ञान इत्यादि वैरनाद विशेषण ज्ञान का आवरण है इसकी सिद्धि के लिए कहते ज्ञानी का नित्य वैरी नित्य वैरी है दुष्पुर अनलगता प्रतीक माधा व्याकर प्रतीक लेकर के भगवान भाष्य कर। व्याख्यान करते है भाष्य में आवृतमित आवृतम ए तेन ज्ञान एत नाम ज्ञानी नु नित्य वैर ज्ञानी का नित्य वैरी शत्रु यह काम टीका ज्ञानीना प्रति वैरते नित्य वैरित काम से कथम ज्ञानी के शत्रु टीके नित्य वैर क्यों का ऐसा संक्रांत से कथ है ज्ञानी ही जाना थी अन्य प्रयुक्त पूर्व में पहले ही जानता है इसे काम इच्छा से ही मैं अनर्थ प्रयुक्त हुआ कुछ इच्छा होने पर कुछ करने लगता है जानता है कि ये सब व्यर्थ तो इच्छा होने से ये सब करने लगा नहीं जानता है और जानकर के दुखी चौती नित्य में हमेशा दुखी होता है कि अतो अशोक ज्ञानी नित्य वैदी असोमत्र काम ज्ञानी का नित्य शत्रु न तो मूर्ख से मूर्ख का नहीं टीका में अनर्थ प्राप्ति मंत्रण काम से प्रसंग अवस्था पूरा उच्च ज्ञानी पूरा में वो जाना थी पूरा जानता है मतलब अभी अनर्थ प्राप्त नहीं हुआ तभी जानता है ये इसी कामना की इच्छा की के कारण प्रवृत्ता वासन नहीं हुआ दुखी आगे दुख मिलेगा अभी नहीं मिला किसी वासना से किसी इच्छा से करने लगा और क्या है कामना हमसे करने लगा व्यर्थ ऐसी ऐसे जानता है अनर्थ प्राप्ति के बिना भी अनर्थ प्राप्ति में अंतर से प्रसंग अवस्था काम जब प्राप्त हुआ इच्छा के कारण कुछ करने लगा अगर अनर्थ नहीं हुआ उसी समय ज्ञानी जानता है कि ये में अनर्थ में प्रत हुआ व्यर्थ कैसे प्रत्युत हुआ ये पहले जानता है पूर्व में वही दूचर है मासे माया अहम अहम अनर्थ प्रयुत्त पूर्व में वह ज्ञानी जानता है पूर्व मतलब जब काम का प्रसंग है उसी समय जानता है कि अनर्थ है अभी अनर्थ प्राप्त नहीं हुआ तो भी ज्ञानी जानता है तो इसलिए नित्य वैरी का अतः शब्द न काम प्रसोत पर नित्य वैरी प्रसा काम प्रसाव नित्य में उत्पत्ति अवस्था कार्यावस्था जो काम से कथ्य थी नित्य वैरी क्या है काम की उत्पत्ति अवस्था में काम की कार्यावस्था दोनों अवस्था में शत्रु काम के कार्य होने है काम उत्पत्ति इच्छा होने समय भी शत्रि है न प्रशस्ता काम नित्य वैर होती तो काम इच्छा तो सबके लिए ही प्रशस्त नहीं है सबका ही नित्य होगा तो ज्ञानी के नित्य वैर क्या तथा तो कुतो ज्ञानी विशेषण ज्ञानी ऐसे विशेषण क्यों दिया ऐसा संक्रांत से कहते न तो मूर्ख नहीं अज्ञा नाशो नित्यवैरी ते अज्ञानिका काम नित्य शत्र नहीं है यह का इसका प्रतिपादन करते स ही काम तृष्णा काले मित्रमे पश्य तत्काले दुखे प्राप्त जानती तृष्णया अहं दुखी तम न पूरामे अतो ज्ञाने नित्यवैरी स ही समूख तृष्ण काले जो तृष्णा है बहुत इच्छा प्राप्त करने के लिए उस समय तो काम मित्र में वो पश्चिम काम को बड़ा मित्र है काम में माना वस्तु भी बड़े कामाना इच्छा बहुत खुश होता है मित्र जैसे देखता है अब दुखे प्राप्ति और उसका कार्य जो दुख मिलेगा कभी जानता है की अरे मित्र कृष्णा से दुखी को। दुखी तो हुआ दुख हुआ मुझे दुख मिला कृष्णा से तृष्णा से दुखित आपादित हम दुखित्व तो को प्राप्त हुआ दुखित्व तो आपादी तो तुष्ण आया ही कारण फिर दुख मुझे मिला ये जानता है दुख प्राप्त तो होने के बाद अब पहले तो बड़ा खुश होकर बड़ा खुश हो जाके चलता है बड़ा आनंद बड़े खुश होकर ही चलता है जब दुख मिलता फिर आगे कहता है व्यर्थ हो गया ये जो न पूरा नहीं पहले नहीं जानता है आ तो ज्ञान ही न वे नित्य वैरी ज्ञानी विवेक किसी भी इच्छा करके उसके पीछे चलता है कुसाव बड़े खुश होता है धन संपत्ति ख्याति प्राप्त करने के कोई चलता है बड़े खुश होता है कुछ नहीं जानता है फिर बाद में पश्चात करता है जीवन बर्बाद हो गया मैं नहीं कर पाया ऐसे महाता मिलेगी धन सम्पत्ति करके बड़े मनरेसोई बनने के बड़े हो गए फिर कहते ये हमारा जीवन व्यर्थ हो गया क्या कहता थे क्या हरी भोजन को इसे करते? माया मिले नाम कुछ कहते ये एक मंडो सुनने को बता ऐसे अच्छे जो है साधक तो कभी कभी अपने अभिव्यक्त कर देते मिलाए थे किंतु ऐसे हो गया इसमें फंस गए व्यक्त होगा किंतु जो विवेकी है वो तो पहले से जानता है की कहीं इच्छा हुई इस मार्ग में चला तो दुख मिलेगा पहले जानता है जब जा पहले हमेशा जानते रहे तो सावधान रहे और जो अज्ञानी है उसमें आगे चल जाता, जाता बढ़ जाता बड़ा खुश हो जाता है मिला तो बाद में कभी कभी रोएगा तो दरवाजा बंद करके अपना सबको नहीं बोल पायेगा किसी बड़ा सिद्ध है किसको बोलेगा ऐसे किस, -किस महापुरुष के पास बोल देते हैं नहीं तो नहीं बोल पाते दुखी होते है ये ये का नित्य शत्रु नहीं ज्ञानी क्या नित्य शत्रु इसलिए कहा अति नपुर अतो ज्ञानी नित्य वेरिका ठीक है कार्य प्राप्ति प्राग अवस्था पूरा मित्र होता कार्य दुख प्राप्ति के पहले ज्ञान अज्ञानी नहीं जानता पहले तो बड़ा मित्र जैसे दिखता है अज्ञान प्रति वैरित सत्य भी काम से नित्य वैरित्व भावे है फलित अज्ञानी के प्रति शत्रु है फिर नित्य शत्रु नहीं क्योंकि हमेशा उसको शत्रु नहीं देता कभी मित्र समझ लेता है तो क्या निष्पन्न हुआ फलित ज्ञानी नित्य वही स्वपत्व नित्य वैरित्वि ज्ञान ज्ञान अभांतर भेद सिद्धि वस्तु तो स्वरूप शत्रु तो हमेशा सत्य ही है अपने जानो या नहीं जानो वो तो शत्रु है ही स्वरूपत नित्य वैरित्विषे रिथ्थ। भी काम नित्य शत्रु ही ज्ञानी अज्ञानी दोनों के बराबर है समान है समान होने पर भी ज्ञानी क्या नित्य भेद अज्ञान क्या नहीं ये क्या क्यों भेद क्या ज्ञान ज्ञान अभ्याम अवान्तर भेद सिद्धि <coughs> ज्ञान है तो नित्य सत्री अज्ञान नहीं तो कभी लगता है मित्र फिर कभी होगा शत्रु ये अवान्तर भेद सिद्ध होता है ज्ञान और ज्ञान को लेकर के वास्तव विचार करेंगे शत्रु तो शत्रु काम ज्ञान अज्ञान दोनों का ही शत्रु भेद बताया किसको लेकर के ज्ञान अज्ञान अभ्याम शत्रु ज्ञान है है तो तो नित्य नित्य और ज्ञान ज्ञान नहीं नहीं सत्तु ज्ञाज अभांत आकांक्षा द्वारा प्रकृत वैरणमे स्फोर आकांक्षा करके प्रकृत उसका स्पष्टीकरण करते हैं कि प्रश्न है उसका उत्तर काम रूप रूपेण काम क्या है काम इच्छा ही वो सामान्य किसी इच्छा है यही काम, काम है काम रूपम अशि काम रूप काम का है? इच्छा है वो रूप इसका स्वरूप इच्छा ही है ये काम रूप तेना काम रूपेणा और दुष्पुर न दुखे न पूरा मशि दुष्पूरा इच्छा बढ़ती है पूरी नहीं होती जितने इच्छा है वो विषय प्राप्त होने पड़ा प्राप्त होने के समय में इच्छा और गई, वो बीच प्राप्त हो जाए तो और इच्छा बढ़ती, प्राप्त होने की संभावना होते ही दूसरी इच्छा हो जाती ये इच्छा समाप्त हो नहीं होती ये दुष्पूरक अनल न अस्ल पर्याप्तिर्विद्यती अनल तेना अच्छा। च न अस्य काम से अलम का च अविद्यमान नलम य बहुविवाच्य अस्त विद्यन के अविद्यमान अदय अल विद्यार ये विद्य त्या विग्रह करते नहीं होता है क्या धीनता नहीं अल अत्रत्रे अस्त्र होता है तेन चे पाठ अनाल तेन चनलोक भाष्य में अनाल श्लोकबल प्रश्न पूर्वक आश्रय दर्शय काम निराशे आश्रय के बिना ऐसे केवल इच्छा कारक कुछ कार्य नहीं कर सकती इच्छा साम करके कुछ कार्य नहीं कर सकता है काम इसको मान करके प्रश्न पूर्वक आश्रय दर्शे प्रश्न करके काम का आश्रय दिखाते पहले प्रश्न है किम अधिष्ठान पुनः काम ज्ञान से आवरण वही सर्वस्व अपेक्षा मधिष्ठान किम अधिष्ठान यम से स काम काम किम अधिष्ठान किसी क्या उसका अधिष्ठान नहीं ने आश्चित होकर काम ज्ञानस्य ज्ञान से आवरण क्यों न वैरी काम वैरी क्यों ज्ञान का आवरण होने से ज्ञान को अच्छादित करने से वैरी वाह वैरी किसका का ही वैरी ज्ञानी नित्य वैरी मानता है और ज्ञानी कवि मित्र मानता है किन्तु शत्रु सर्व का है ऐसा अपेक्षा उनसे करते है ठीक कामस्य से नित्य वैरी परिजीर्षित किमित अधिष्ठानं ज्ञाप्य थे काम है नित्य वैरी नित्य शत्रु उसको त्याग करना ही चाहिए परिजीर्षित हर तुम इष्ट परिहार करने इष्ट है त्याग करना चाहिए तो उसको छोड़ना चाहिए उसका अधिष्ठान क्यों जानना चाहते क्यों ज्ञाप्य थे ज्ञान कराते तथा ज्ञाते ही शत्रु अधिष्ठान सुख न शत्रुबर निबर करते शक्य थी शत्रु कहाँ है पहले मालूम हो जाए तब तो उसको मार सकते शत्रु का नि शत्रु को पराजय करने के संभव है शत्रु कहाँ है निश्चय हो और कहा मालूम नहीं तो कैसे शत्रु का पर इसलिए काम शत्रु है वो कहाँ आशित है उसका आश्रय क्या है इसे मालूम मन करो उसका नष्ट करेंगे त्याग करेंगे इंद्रिया मनोबुद्धि इंद्रिया मनोबुद्धि नाधिष्ठानुच्य रिष्य विमोय देहीनम ज्ञानते इंद्रिया मनोबुद्धि रिष्य विमोय मनः मनः बुद्धि बुद्धि अस्य अ काम से अधिष्ठ उच्य काम का अधिष्ठान ज्ञान दे विमोति काम एक ज्ञान आवृत्य देहिनम देहिनम मोहयति आत्मान बोधय मोहमंडल इंद्रिया मनोबुद्धि आश्रय से आश्रयनोबुदिंद इंद्रिय मन बुद्धि उनको लेना है इंद्रिया च बुद्धिश्च इंद्रिय मनो बुद्ध दंद समाज करेंगे तो प्रबल लिंगम तंत्र तत्पुर होना चाहिए उसको सर्वनाम जो कहेंगे एता भी कहना चाहिए ही कैसे कहा गया श्लोके में शह करते हैं इंद्रिया दिना कामादिशा प्रकटे थे एक ही कहते समय नी रीति वक्त कथम क्यों कहना चाहिए स्त्रीलिंग इंद्रिया च मन बुद्धिस्ंद्रिया मन बुद्ध एता परिंग एता कहना चाहिए एक उच्च तथा इंद्रिया इंद्रिय मन बुद्धि नहीं करके इंद्रिया इंद्रियदय इंद्रिया ही आश्रय ही आश्रय पुलिंग है इंद्रिया आश्रय के द्वारा मुहिमोहती विविध मोहती विभिन्न प्रकार मोहमेडलता है काम ऐसा ऐसे काम कैसे में मोहमंडल का ज्ञान में आवृत्य ज्ञान का आचार्य ढाक करके ज्ञान को ढाके देने से मोह होता है भ्रम होत है किसको मोहती थी दे सिदेय देहवंत शरीर शरीर वाले क्लोको तमाश्रय से इंद्रिया काम काश्रय से सिद्धमको तस्य सहयति कामः के साथ तम से पिहर्तव्यक ये तस् कस्म ईमींद्रिया नियम्य भरतर्ष वर आत्मा प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञानशनम तस्मा तम आदो इंद्रिया नियम्य फल इंद्रियों को नियमन करके हे भरतस्व एनम पापमान प्रजय ये पाप को पापी को त्याग करो पाप कह इसको कहा है कि पाप का कारण है काम इच्छा है से ही पाप करता है इसलिए इसको काम को पाप मानो पाप शुद्ध का पाप मानो दस्य कारण उनसे एनम ज्ञान विज्ञान पर प्रजहि ज्ञान विज्ञान विज्ञानासनम ज्ञान है शास्त्र आचार्य सर्वण कृषि ज्ञान पर ज्ञान विज्ञान है अनुभव साक्षात्कार इस दोनों को नाश करने वाले प्रकाशन जही त्याग करो ठीक है तस्मा इंद्रिया आश्रय श्लोक में तस्मात्मा इंद्रिया आश्रय होने से पहले आश्रय को नियम करो इंद्रिया का नियम करके काम का तय करो पूर्व काम प्रायस्थाया तस्तम तो इंद्रिया आदो आदो का पूर्व नियम्य वशीकृत इंद्रियों को पहले ही नियमन करो आदि पूर्वम पूर्वम पूर्व का अर्थ है टीका में क्या काम निरोधार्थ प्राग अवस्था इच्छा को रोकने के पहले इंद्रियों को रोको इंद्रियों में जो चापले उनको पहले नियमन करे तो वो काम का रोका काम निरोधार्थ प्राग अवस्था में इंद्रियों को नियमन करो नियमन करके फिर इसको त्याग करो तेसु नियमितेश मनोबोध नियम सिद्धि तेसु नियमितेश इंद्रे, जब नियमित तो हो जाते हैं तो मनोबुद्धि का नियम सिद्ध थी मनोबुद्धि का नियम होगा तत्प्रवृत्ति इतर प्रवृति भी अति लेकिन अफलता मनोबुद्धि की प्रवृत्ति होने पर भी यदि इंद्रिय की प्रवृत्ति नहीं हुई तो अनर्थ नहीं होता है संकल्प मन का विषय अध्यवसाय बुद्धि की ये दोनों बाह्य इंद्रिय प्रवृत्ति द्वारा ही अनुक होते पहले संकल्प करेगा अनिश्चय करेगा ऐसा होने पर फिर बाह्य इंद्र की प्रवृत्ति होती यदि बाह्य इंद्रिय प्रवृत्ति को रोक दिया इतर प्रवृत्ति बेहतर क्या इतर इंद्रिय बाह्य इंद्रिय प्रवृत्ति के बिना प्रवृत्ति है विपलता मनोबुद्धि की प्रवृति संकल्प कुछ अनुर करेगा जब तक बाह्य इंद्रिय प्रवृति नहीं हो इसलिए बाह्य इंद्रिय प्रवृति को पहले रोक लो बाह इंद्रिय प्रवृति को रोकने पर फिर मनों को धीरे धीरे रोकना पड़ेगा इसको त्याग करना <coughs> उसको पाप पापमान पाप क्यों कहा पाप मूल कामस्य काम से तत्शब्द वाचे पाप का मूल है इच्छा इच्छा होने पर उसको प्राप्त करने के लिए फिर कुछ ना कुछ करेगा निषिद्ध कर्म करने में लग जाता है पाप कर्म करता है पाप का मूल होने से तत्शब्द वाचे पाप शब्द वाचे काम पाप शब्द से उसको कहा गया ये समझना पापमान काम से परित्याज वैरित्य तो हेतु साधय थे काम परित करना चाहिए किस कारण क्योंकि वैर शत्र हेतु वैरित्व तो। सिद्ध करते ज्ञान विज्ञान नाशन ज्ञान विज्ञान शब्द अर्थ वेदम थी ज्ञान और विज्ञान का पर दासे में, दासे में पहले नियम वसी का वसीकृत्य अपने अधीन करो इंद्रियों को पापमान का आचरण कामम प्रजही काम से ही पाप होता है पाप ये ना काम प्रज ही प्रजही प्रकर्ष, ही प्रकर्षण दही परिचय त्याग करो प्रकृत वैरीन ज्ञान ज्ञान, ये उसका श्रतु का विश्वनाशन ज्ञान विज्ञान नाशनं ज्ञानं शास्त्रत आचार्यत आत्मा आचार्य से आत्मा पदार्थ का ज्ञान येबोध विज्ञान विशेष ज्ञानं विशेष क्या है तब तो अनुभव जैसे आचार्य से शास्त्र से श्रवण किया उसका अनुभव साक्षात्कार ये विज्ञान ज्ञान विज्ञान ए जो कि श्रेय प्राप्ति का हेतु है श्रेय कल्याण मुख्य प्राप्ति का हेतु ज्ञान विज्ञान पहले आचार्य से शास्त्र से श्रवण करके ज्ञान होगा उसके बाद निधि ध्यास करके मनन करने पर साक्षात्कार अनुभव ये दोनों से प्रति का हेतु तो, परोक्ष ज्ञान पूर्व या परोक्ष ज्ञान होगा पहले छात्र से निश्चय नहीं हो तो संशय निवृत्त नहीं हो नि नहीं कर पाएगा ये से प्रति का हेतु तो, नाशनम ये नाश करने वाले काम प्रजही प्रकर्षण जही ही आत्मना कामानम परित्यज ये हम त्याग करो अपने ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाले अपने इच्छा काम को परित्याग करता टीका में काम से परित्याग ते व्य हो गया ज्ञान विज्ञान शब्द और अर्ते वेदम आवेदित ज्ञानम हो गया बोला पूर्वतम अनुर अनुवाद करके पहले जो कहा गया है काम त्याग से दुष्करम त्याग करना दुष्कर कठिन है ऐसा मानते पहले कहा है विषया भी निवर्तनते निराहार देना रसवर्जन रसोप्य परम दुष्टा निवर्तन पहले कहा है रसोप्यस्य इत्यत्र उत्तम जो आसक्ति रह जाती है वो भी साक्षात्कार होने पर नष्ट हो जाती है रसोप्यस्य इत्यत्र उत्तम एवं जो पहले कहा है उसको स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूर्वक श्लोकांतरम अवतारित प्रश्न करके आगे श्लोक अवतरण करते इंद्रिया <coughs> इंद्रिया आदो नियम्य कामों शत्रु जही ही इतम पहले इंद्र का नियमन करके काम कामशत्रु को प्रकर्षण जहि त्याग करो ये प्रजहि पदे एनम अलव पदे प्रजहि जही उत्तम तत्र आशय कामम जयात किशय सन काम जयात हो करके काम को त्यागरे उच्य इंद्रििया पराण्याह्य फ्रि मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतु सोतिया परानी इंद्रिया परानी आहु इंद्रिय पर है बाह्य वस्तु के अपेक्षा विषय के अपेक्षा इंद्रिय पर है अंत अंदर है सूक्ष्म है उसके अपेक्षा व्यापक है विषय के अपेक्षा बाह्य के अपेक्षा इंद्रिय पर है इंद्रिय अपन परम इंद्रिय से मन है पर इंद्रिय की प्रवृति मानपूर्वक है इसलिए इंद्रिय के अपेक्षा मान मन सूक्ष्म है उसके अंदर है वो भी पर प्रकृष्ट हुआ मन सस्तु तो बुद्धि परा और मन से परा है बुद्धि बुद्धि के द्वारा मन को नियमित कर सके निश्चय आत्मिक है बुद्धि मन संकल्पे इसलिए मन के अभिषेक बुद्धि पर है ये बुद्धि है पर तस्तु सा। जो बुद्धि से पर है वह है बुद्धि से पर है यहाँ वस्तु सह बुद्धि से पर से आत्मा है बुद्धि से पर कौन है आत्मा इंद्रियानि सूत्र आदि पंच ज्ञानेन्द्र देहम स्थूलम बाह्यम परिचिन्न चेक्ष वस्तु बाह्य परिचन्न होता है जितने हैं उनके अपेक्षे सूक्ष्म है इंद्रिय देह है स्थूल देह को अपेक्षा करके स्थूल बाह्य परिचिन वस्तु विषय की अपेक्षा करके सूक्ष्म अंतरस्तत्व व्यापित आदि अपेक्ष पुराणी प्रकृष्ट आओ पंडिता कहते पंडित लोगो क्या कहते पौराणिक प्रतिष्ठा नहीं किसके लिए प्रतिष्ठा करते सूक्ष्म तो, अंतरस्तत्व तो व्यापित तो सूक्ष्म है इंद्रिया बाह्य स्थूल की अपेक्षा और इंद्रिय शरीर के अंदर है स्थूल तो। तो है बाह्य शरीर और बाह्य वस्तु व्यापित्व ये व्यापक है इंद्रिय स्थल वस्तु तो की अपेक्षा कारण सूक्ष्म अपन चीकृत पथ का कार्य है इसके अच्छा पर प्रकृष्ट करते <coughs> टीका में पंच ज्ञानेन्द्रिय कर्मेद्रियंती है उनको तो लेना किमेक्षा पर देहमे देहम स्थूल अथा के नकार पर्व सूक्ष्म अंतरस्थ व्यापी आदि आदिशब कारण तोलन इंद्रियाणी अपेक्षा सूक्ष्म आदि न मन स्व स्वरूपोक्ति पूर्वक परत्व कथे इंद्र की मन पर ऐसे सूक्ष्म है अंतरस्थ व्यापित्व इत्यादि लेकर करके स्वरूप कथन पूर्वक परत्व कथ तथा इंद्रिय व्यापार मन इंद्रियों से मन है पर मन कैसा है संकल्प विकल्प आत्मकम संकल्प विकल्प उसका स्वरूप मन का स्वरूप संकल्प और विकल्प कुछ संकल्प करना कुछ विकल्प करना ये मन है न्यायम मनुष्य दक्षितम न्याय मन में जैसे देखा बुद्धो अति दिशा तथा नया जाएगा तथा मनुष्य पराबुद्धि ये तथा मनुष्य तो पराबुद्धि मनुष्य बुद्धि पर बुद्धि क्या निश्चय आत्मिक निश्चय आत्मा बुद्धिया संचया अंत योग बुद्धिरिदी वाचस्ते यो बुद्धि पर वाचस्ते स बुद्धि बुद्धि से परि आत्मा तथा तो यह सर्वदृश्येभ्य बुद्धिंतेभ्य अभ्यंतर जितने दृश्य पहले इंद्रियों को दृश्य से पर का पौदृश्य आगे बहा तो है इंद्रिय दृश्य ज्ञ मनवी बुद्धि सर्वद्य बुद्धिंतेभ्य बुद्धि अंत में जिसका जितने दृश्य सब कुछ है अपने से बिन है सब दृश्य है ज्ञाय उनके भी अभ्यंतरम उसके अंदर है यम देहिनम, दे आश्रय युक्त काम ज्ञान आवरण द्वारा अभ्यंतर जो दे आत्मा इंद्रिया के द्वारा इंद्रिया आदि आश्रय काम का इंद्रिया आदि आश्रय से युक्त होकर के काम मोहित यम देना कैसे मोहित ज्ञान आवरण द्वारा ना ज्ञान को ढा करके जिस आत्मा को भ्रम में भ्रमता है, है काम सब बुद्धि दृष्टा परमात्मा तो बुद्धि का भी साक्षी ये बुद्धि से परे बुद्धि के साक्षी बुद्धि दृष्टा परमात्मा है आत्मा यथोक्त विशेषणों से, से अप्रकृतम आशंका है जो आत्मा है वो तो प्रकरण नहीं काम चल रहा था आत्मा विशेषण से ऐसे विशेषण वाले आत्मा बुद्धि का दृष्टा सर्वृष्ट बुद्धि सर्व उदृष्टि के अंदर है यह तो प्रकृति नहीं है ऐसा संक्रमण से कहते यम देहिनम आया था देता ज्ञान ज्ञान महादे दे इंद्रिया मनोबुद्धि असाधि ज्ञानम आवृत देका है उसी को ही यह देही दे बुद्धि से पर इसे देर से प्रकृत है वो पर कोई कोई ऐसे अर्थ कर देते हैं कि काम बुद्धि से परे काम बुद्धि से पर काम नहीं काम तो एक इच्छा बुद्धि की वृत्ति बुद्धि से पर कहीं तो बुद्धि के बना रह जाए ऐसा संभव नहीं ऐसे बुद्धि से पर जो देही आत्मा लेना है वही समय स्पष्ट है कोई अलग प्रकार व्याख्या करके बुद्धि से पर काम कहते ऐसा ठीक नहीं बोला मनः एवं बुद्धे परम बुद्ध् बुद्ध् संस्तृध्यामस्वना जय श्रो महाबाहो जय श्र महा, महा कामरूपं दुरासद कामरूपं दुरास एवं बुद्धे परम बुद्धवा बुद्धि से पर है उसको ज्ञातवा साक्षात कर करके आत्मान संस्त <coughs> आत्मा ननों को रोक करके किसके द्वारा आत्मना किसके द्वारा आत्मा तो मनुषा संस्कृत मन के द्वारा शुद्ध बुद्धि के द्वारा उसको रोक करके मन को जही शत्र हो ये महाभार संबोधन ये शत्रु ही काम उसको नष्ट करो जयी शत्रु महावाह हो काम रूपम दुरासदम, ये काम रूप है दुखे न आसाधा प्राप्ति दुखों से जिसकी प्राप्ति उसको नष्ट करो टीका में इंद्रिया समाधान पूर्वक आत्मज्ञान्थ काम जो इंद्रिया समाधान करके मनोपूर्वक आत्मज्ञानों आत्म से काम जो होगा इसकृत मनो समाधान तो थी थी। मन समाधान हेतु मन शुद्ध होने से मन समाधान होगा मासे में बुद्धे परमान बुद्ध का संस्तभ्यूंबन कैसे चुनिया मनसा आत्मना भी मन है आत्मान भी मनो को रो करके और मन के संस्कृत शुद्ध बुद्धि सम्यक समाधाय समाधान कर समाध्यान करके जयी एनम शत्रु जय मित्र मतलब मारो नष्ट करो अनुदा सुनता है नष्ट करो हे महा बाहो काम रूपम दुरा ठीक है नहीं तो मन समाधान उनसे मनु को रुकना प्रकृत शत्रु विश्वष्ट काम रूपम काम रूप है तस् दुरासद हेतु दुरासदे दस मेका दुखे नसाधनगत प्राप्ति जैसे दुख सूक्ष की प्राप्ति तम दुरासम दुख सूक्ष की प्राप्ति का क्या अभिप्राय है दुर्विज्ञ अनेक विशेष समिति ये दुर्विज्ञ उसका विशेष अनेक है जो दुर्विज्ञ जिसे उसकी प्राप्ति दुरुस्त उसको नष्ट करो पूरा काम इच्छा को अनेक विशेषो होता दृश्य तो महासन आदि ही तब तो हाँ, अने उपाय अनेक विशेष हो गया अत्य आत्मा से भिन्न है तादृश नहीं उसका बहुत विशेष काम है महासन महापापमा अनल इत्यादि का है दुर्विजयम अनेक विशेष समिति अनेक विशेष मिले इसको नष्ट करो इच्छा का त्याग करना है इच्छा त्याग करना ही साधन है इका नष्ट करो मारो समाप्त करो सर्व इच्छा नाम परित्याग दुखम क्वापी न दृश्य इच्छा ही दुख का कारण है सुखम आत्यंतिक्छ त्यज इच्छा दुख कारण दुख का कारण इच्छा है इसका नष्ट करो मारो अन तद अनेन उपाय होता कर्मनिष्ठा प्राधान्य न उक्ता यहाँ इस अध्याय में कर्मनिष्ठा प्रधान रूप से कही गई जो कि उपाय है ज्ञाननिष्ठा का उपेय कर्मनिष्ठा से प्राप्त होने वाली ज्ञाननिष्ठा हुई हो एक उपाय और एक उपेय उपाय हो गया हो गई कर्मनिष्ठा उपेय हो गई ज्ञाननिष्ठा यहाँ भी कुछ रूप से कुछ कही गई किन्नी गुणत्व मुख्य रूप से कर्मनिष्ठा कही गई इस अध्याय में श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य पूज्य पाद श्री शंकर भगवत कृत श्रीमद भगवत गीता भाष्य कर्म प्रशंसाग तृतीय ध्यान